आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट फोर और पच्चीस नवम्बर 2016 को ताज लैंड होटल बांद्रा वेस्ट में वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस इस कॉन्फ्रेंस में जहां पर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 नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से अमृता जी हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से अमृता जी का बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिकॉज ऐसा कहते हैं कि हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है तो ये बड़ी अच्छी बात है एंड हम सबको ये चीज़ महसूस करनी चाहिए कि हर दिन एक नई उम्मीद लाता है अमृता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि एक नई उम्मीद के साथ हम अगर जीवन जीते हैं हर रोज़ एक नई विचार के साथ जीते हैं तो बहुत खुशी होती है और खुशी हमारे साथ रहेगा तो जीवन में बड़ा आनंद मिलता है बड़ा अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और हमारे सभी रेडियो सुनने वाले भी पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं मेरा नाम एक्चुअली अमृता इसरानी है मैं आ, मार्केटिंग आ, करती हूँ बेसिकली तो मार्केटिंग मैनेजर हूँ मतलब इसका मतलब ये है कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ सारी जो रहती है मैं उसको हेड करती हूँ एंड मैं एक्चुअली हेल्थ और वेलनेस ये जो दो एरियाज़ हैं आजकल ये सारी चीज़ें काफ़ी यू नो इसके बारे में बातचीत हो रही है हर सेक्टर में अगर आप बिस्किट भी ख़रीदें तो भी हम हेल्थ का ही पहले सोचते हैं अगर आप यू uh, नो you know, आटा खरीदते हैं तो भी आप हेल्थ का ही पहले सोचते हैं अगर हम uh, चलने जाते हैं दौड़ने जाते हैं तब भी हम हेल्थ की अच्छा यू you नो know, हेल्थ का अच्छा कैसे करें वही सोच रहे हैं तो आज सभी लोग यही सोच रहे हैं कि हेल्थ और वेल्नेस कैसे बढ़ाई जाए नो uh, आर्थिक स्वभाव से भी सब सोचते हैं कि हेल्थ और वेल्थ दोनों साथ में ही जाते हैं तो मेरा काम एक्चुअली वही है कि आ, लोगों की हेल्थ और वेलनेस सही सलामत रहे और आ, अच्छे खाने और न्यूट्रिशन से हमारी ज़िंदगी भरी रहे बिकॉज़ इन चीज़ों से ही आ, हम आगे बढ़ सकते हैं जब अंदर हम स्ट्रॉग रहेंगे तो हम बाहर भी स्ट्रांग रह पाएंगे तो आ, ये बेसिकली मेरा काम है एंड मैं यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में आई हूँ बेसिकली मुझे एक अवॉर्ड मिला है Uh, जिसका नाम है हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग लीडर्स लिस्टिंग और मेरा नाम उसमें आया है एंड uh, मैं बहुत ही खुश और uh, भगवान, भगवान की आभारी हूं एंड नॉट जस्ट आभारी बट मैं ये कहूंगी कि जिनसे भी मैं मिली हूं लाइफ में भले वो मेरे पेरेंट्स हो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो मेरे ऑफिस के कलीग्स हो या मेरे पर्सनल जो भी रिलेशनशिप्स हैं uh, मैं सबका धन्यवाद इसलिए कह रही हूँ बिकॉज Uh, भले अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हों या बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हों बट मेरी एक ये मान्यता है कि कोई भी एक्सपीरियंस बुरा नहीं होता बिकॉज uh, पहले हमें वो बुरा लगता है लेकिन हम उससे इतना कुछ सीख पाते हैं कि आगे जाके हमें ये पता चलता है कि वो एक्सपीरियंस क्यों हुआ हमारी लाइफ में और उसने हमें क्या सिखाया तो इसीलिए मैं सबसे आ, you know, यू नो थैंक यू कहूँगी जिन लोगों को मैं जानती तक नहीं हूँ उन्होंने भी शायद मुझे कुछ सिखाया होगा लाइफ में और इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ आज एंड मैं चाहती हूँ कि ये खुशी हमेशा रहे बिकॉज़ कभी भी लाइफ में हमें दुख नहीं होना चाहिए बिकॉज हमारा जो आ, हेल्थ है और मैंने जो कहा वेलनेस वो खुशी से आता है सिर्फ खाने पीने या अपनी यू नो सेहत का ख्याल रखने से नहीं बट एक्चुअली हम सेहत का ख्याल तभी रख सकते हैं जब हम अपने मन का ख्याल रखें तो मन का ख्याल रखना आ, सेहत से बहुत ही लिंक्ड है ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं एंड हमें ये करना चाहिए बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल आ, अपने मन का ख्याल रखना चाहिए अमृता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हमें भी खुशी है कि आपको इस हंड्रेड मार्केटिंग लीडर्स में एक नाम आपका भी आ गया है आपका भी फ़ोटो उसमें आ गया है ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें लोगों को जो है अच्छा सजेशन देते रहें उनके सेहत और उनके जो वेलनेस की बात आप कह रहे थे उसके बारे में आप सोचती है और उसके लिए आप काम भी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे ही काम करते रहें और दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अमृता जी से जिनसे आपकी बात हो रही है और जैसे कि हेल्थ के बारे में हम लोग अगर बात करें तो सभी लोग अवेयर हैं फिर भी अपने आप को फिट रखने के लिए कौन सा मंत्रा अपने जीवन में सेहत को ठीक रखने के लिए कोई ना कोई मंत्रा ज़रूर यूज़ करते होंगे तो उसके बारे में बताइए जी बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि जो यू you नो know, हेल्थ है हमारी एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी हेल्थ इज़ वेल्थ एंड मैं एक और चीज़ कहूंगी कि वेल्थ इज़ हेल्थ दोनों चीज़ें बिकॉज़ <laughs> जब हमारे पास हेल्थ होती है और सपोज़ हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है हमारे पास कुछ पैसे नहीं हैं तो हम ज़्यादा सोचते हैं हम ज़्यादा परेशान होते हैं मन बहुत ही अशांत होता है और उससे क्या हो जाता है कि हेल्थ आपकी बिगड़ जाती है फिर तो अगर हमारे पास हेल्थ है लेकिन वेल्थ नहीं है तब भी हमारे पास हेल्थ नहीं है तो इसलिए मैं कहूंगी कि हमारा जो मन का स्टेट है जो हमारे मन की स्थिति है उसे हम हमेशा वेल्दी रखें ताकि हमारी जो आ, अगर जब हमारे पास वेल्थ आए भी पैसे आए भी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी भी हो तब हमारे पास खोने के लिए कुछ ना हो तब हम सब कुछ पा सकें उसे इंजॉय कर सकें बिकॉज हमारी हेल्थ अच्छी होगी इसलिए हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है हमारे लाइफ में और हम एक्चुअली कई बार इतनी अपनी रोज़ की ज़िंदगी में यू नो काफ़ी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि भगवान ने हमें बहुत दिया है बहुत कुछ दिया है और हम एक बार दिन में भी रुक के उन्हें धन्यवाद नहीं कहते द फैक्ट दैट हम हम मतलब आप मैं और सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं बैठे हैं हम सो रहे हैं जाग रहे हैं खा रहे हैं चल रहे हैं काम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम सब ठीक हैं uh, ये हमने भगवान ने दिया है हमें इसे ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये तो सभी के पास होता है बिकॉज आप देखेंगे कि बहुत लोगों के पास अच्छी हेल्थ नहीं होती बहुत लोगों के पास किसी को कुछ यू नो से हार्ट की तकलीफ़ है किसी को पाव में कुछ प्रॉब्लम है किसी को सही तरीके से दिख नहीं रहा कोई खा नहीं पाते कोई चल नहीं पाते तो आई uh, थिंक ये चीज़ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भगवान ने हमें इतनी अच्छी बॉडी दी है कि सब कुछ चल रहा है बॉडी एक मशीन की तरह है हमारी मशीन चल रही है उसमें हमें सिर्फ थोड़ा सा घी लगाना है थोड़ा सा तेल लगाना है और वो आगे बढ़ती जाएगी अच्छी चलती जाएगी ग्रो होती जाएगी लेकिन ये थोड़ा तेल और थोड़ा घी जो मैं बोल रही हूँ वो क्या है वो इससे शुरू होता है कि जो मन हमारा है मन विचलित नहीं होना चाहिए मन भटकना नहीं चाहिए एंड इससे हमारी हेल्थ बनेगी जैसे अभी हम ये तो हो गए मतलब मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं वो सारे मन को कंट्रोल में रखने की बातें हैं अभी हम देखेंगे जैसे कि स्पेशली राजस्थान में अभी ठंडी का मौसम आ रहा है अब मैं थोड़े आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ कि जो ठंडी के मौसम में अभी आपको लगेगा कि स्पेशली जो जैसे जिनकी एज थोड़ी बड़ी होती जा रही है उनको जैसे घुटनों में जोड़ों में काफ़ी दर्द रहेगा और ठंडियों के मौसम में तो और भी ज़्यादा ये दर्द बढ़ जाता है तो मैं ये कहूँगी आपसे कि हर लेडी को इस्पेशली मैं भी एक लेडी हूँ एक औरत हूँ हर औरत को राइट फ्राम जैसे बचपन से लेके, मतलब बचपन जवानी और बुढ़ापे की तो बात ही अलग है बट थ्रू आउट द लाइफ आपको कैल्शियम खाना चाहिए आपको विटामिन डी जो है ये भी एक्सपोजर सन का जो कहते हैं ना जैसे सूरज का एक्सपोजर हमें होना चाहिए बिकॉज़ ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं बचपन से लेके जैसे हम बड़े होते हैं आगे जाते हैं सारी ज़िंदगी में ये बहुत दो ज़रूरी तत्व हैं सो so, मैं ये कहूँगी कि आपको दूध पीना चाहिए आपको दूध के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो खाने चाहिए आपको गाय का दूध हो या जो भी आप जिसमें भी विश्वास करते हैं जैसे दही हो गई आ, या बनाना जो कहते हैं केला जो कहते हैं वो खाना चाहिए उसमें भी कैल्शियम फॉस्फरस है आ, जो जैसे हरी सब्जियां हैं वो भी खानी चाहिए आपको एंड आपको धूप में जाना चाहिए धूप में आपको एटलीस्ट हाफ़ एन आवर टू 45 मिनट्स रोज़ वॉक करना चाहिए तो इससे क्या होगा आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और जब आप आगे जाएंगे ये कमज़ोर नहीं होंगी जो ठंडियों के मौसम में इस्पेशली जो प्रॉब्लम आती है ये इस वजह से आती है कि हम औरतें जो हैं अपना ध्यान नहीं रखती भले हम कहाँ पे भी हों बट औरतें जनरली अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती और कैल्शियम और विटामिन डी जो है इसकी कमी हमेशा ही रहती है हमारे बोन्स में हमारी हड्डियों में एंड इसलिए मैं सभी औरतों को ये सलाह दूंगी कि आप बिल्कुल इस चीज़ को निगलैक्ट ना करें आप कैल्शियम और विटामिन डी थ्री आप भले जांच ना करवाएं या कोई आपको बड़ी दवाइयों की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ जो आप रोज़ खाना खाते हैं उसमें जस्ट इन्श्योर करिए कि आप यू नो जो कैल्शियम रिच फूड है जैसे दूध हो गया दही हो गया बनाना हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए फ्रूट्स कुछ हो गए ये आप ज़रूर खाइए बिकॉज़ ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आज मैंने आपको एक्चुअली दो चीज़ें बताई हैं एक ये बताया है कि जो हमारा मन है मन की स्थिति जो है उस चीज़ से हमारी जो हेल्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है सपोज़ आपकी हेल्थ आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है लेकिन आपकी मन की स्थिति जब तक ठीक नहीं होगी आपका यू you नो know, पूरा जो ये जो बॉडी जो मैंने बनाया जो मैंने बताया कि एक मशीन है ये एक मशीन आपकी जो है वो काम ठीक से नहीं करेगी जब तक आपकी मन की स्थिति शांत नहीं है जब तक आप अंदर आप में खुशी नहीं है एंड खुशियां आने के लिए कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे हो, बड़ा घर हो और ये सारी चीज़ें तो आती रहेंगी बट जो है मन की खुशी वो आपको खुद ही डेवलप करनी है एंड वो आपके अंदर की शक्ति से आएगी ये मैं कहना चाहती हूँ एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी जो पूरी हेल्थ और वेलनेस और ये सबको इम्पैक्ट करेगा ऑफ़ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा खाना ना खाएं या एक्सरसाइज ना करें या वॉक पे ना जाएं ये सब तो करते रहिए बिल्कुल लेकिन इसके साथ में अपने मन को खुश रखिए आपका जो मन है वो एक गार्डन की तरह है उसमें रोज़ एक फुल यू you नो know, पैदा हो रहा है लेकिन आप अगर उसको पानी नहीं डालोगे आप उसको मार दोगे इस फूल को तो कैसे वो गुलाब का फूल कैसे आगे बढ़ेगा तो आपको मन को बहुत शांत और भगवान को अपने आसपास के लोगों को किसी से भी आप कोई बैर ना रखें अपने मन में कुछ ना रखें आप जस्ट ये कहें कि जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है उसके पीछे एक कारण है कि वो मेरे साथ क्यों हो रहा है एंड अगर आप जब वो समझ जाएंगे तब आपको मन की खुशी सचमुच मिल जाएगी क्योंकि जो भी कुछ होगा लाइफ में आपके जैसे मैंने आपको बताया उसके पीछे भले वो अच्छा हो बुरा हो आपको शायद अभी वो जो you know बुरा लग रहा है वो बुरा नहीं है एक्चुअली क्योंकि आपके साथ और भी बुरा हो सकता था लेकिन वो बुरा उतना बुरा नहीं हुआ इसीलिए हमेशा, हमेशा आप शुक्रगुजार रहिए कि आपके साथ जो भी हो रहा है आपके लिए अच्छा है एंड आपकी लाइफ और भी अच्छी होगी इसके बाद तो मैं जस्ट ये कहना चाहूँगी आपसे और इसके बाद में अलविदा लूँगी आपसे कि आप मन को खुश रखिए और अपनी सेहत पे इस्पेली जो लड़कियां हैं जो औरतें हैं जो लेडीज़ हैं उनको कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों चीज़ें बचपन से लेके आगे जैसे आप जाती हैं ये ज़रूर खानी चाहिए एंड अपनी सेहत का आपको सबसे पहले ख्याल रखना है फिर ही आप अपने जो पूरे फैमिली का ख्याल उसी के बाद आप रख सकते हैं एंड आप ज़रूर शुक्रगुजार। आप जब सुबह को रोज़ उठें तो मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कुछ भी काम करने से पहले कुछ भी आप मत लीजिए आप पानी पीने से पहले भी जैसे हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हम पानी पीते हैं या किसी से बात करते हैं या बाथरूम जाते हैं मैं कहूँगी कि इन सबसे पहले भी आप सिर्फ तीन शब्द कहिए थैंक यू गॉड सिर्फ तीन शब्द बिकॉज उससे क्या होगा आप अपना जो आ, आप ये जो शुक्रगुज़ार मनाएंगे रोज़ इसको आप मनाइए कि आप खुश हैं अंदर से कि भगवान ने आपको जो भी दिया है वो बहुत बढ़िया है और आगे और भी अच्छा होगा तो आप ये तीन शब्द ज़रूर हर सुबह उठकर कहिए थैंक यू गॉड अमृता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मन और तन दोनों का तंदुरुस्त कैसे होना है उसके बारे में आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिकल उदाहरण देते हुए आ, सारी चीज़ें आपने बताया मन की खुराक को भी आपने बताया और शरीर के लिए जो खुराक चाहिए उसके बारे में भी बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते मैं कहूँगा कि इन फ्यूचर आप किस तरह का कार्य करना चाहते हैं मैं एक्चुअली मेरा एक यू नो पैशन है और ये पैशन ये मतलब मुझे बहुत ही शौक है ये चीज़ करने का और वो चीज़ ये है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं इस दुनिया में भले वो यू नो किसी भी उम्र के हो वो यंग हो ओल्ड हो मिडल एज के हो काफ़ी लोगों को अपने खुद के जो टैलेंट उनके अंदर है उस चीज़ की पहचान नहीं है कि वो क्या चीज़ अच्छे से करते हैं उनको ये नहीं पता वो कुछ काम कर ज़रूर रहे हैं जैसे कोई आ, हल चलाता है कोई साड़ियाँ बेचता है कोई यू नो हलवाई है वो खाने पकाता है कोई कुछ और करता है लेकिन लोगों के अंदर हर एक के अंदर एक यूनिक टैलेंट है जो लोगों को पता नहीं तो मेरा ये मेरी ज़िंदगी का ये एक उद्देश्य है कि आगे जाके मैं लोगों को उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो उनको मैं यू you नो know, पहचानने में उनकी मदद करूँ ताकि अगर जब वो वो चीज़ करेंगे तो वो और भी तरक्की करेंगे और उनको और भी मन की खुशी होगी तो मेरा ये उद्देश्य है कि मैं उनके अंदर का छुपा हुआ टैलेंट उनको पहचानने में मदद करूँ उनकी अमृता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं लोगों के अंदर जो टैलेंट है उसको आप उभारना चाहते हैं और उसके माध्यम से जब व्यक्ति जीना शुरू कर देता है तो बहुत ज़्यादा खुश फील करता है तो ये बहुत ही अच्छा आपका ड्रीम है मैं चाहूँगा कि इसमें हमारा कुछ सहयोग हो तो ज़रूर मैं हेल्प करूँगा और आप हमारा सहयोग ले सकते हैं इन सभी चीज़ों के लिए और हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जैसे मैंने कहा मैं एक चीज़ आखिर में कह के जाऊंगी थैंक यू आप सबको बिकॉज़ <laughs> मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो भी होता है मैं आपसे बात कर रही हूँ आज उसका भी एक कुछ यू नो काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसलिए मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आप सुन रहे हैं मेरी बात इसके लिए थैंक यू एंड ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में अमृता जी को हमने सुना उन्होंने हेल्थ मंत्र भी आपको दे दिया और तंत्र भी आपको दे दिया और एक बहुत ही सुंदर शब्द उन्होंने कहा कि आप सवेरे उठते ही रिपीट कीजिए अपने मन से थैंक यू गॉड थैंक यू गॉड तो इस मंत्रा को भी आप अपने जीवन में लाइए और सदा खुश रहें यही शुभकामना के साथ मुझे और अमृता जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडी मॉड वन सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 सूरज की हर किरण तेरी सूरत पेवार दू दो को चाहता हूँ के जन्नत पे वार दूं कितनी सी है तसलिक के होगा मुकाबिला इतनी सी है के होगा मुकाबिला दिल क्या है जा भी अपनी कयामत पे वार दूं दो जख् को चाहता हूँ के जन्नत पे वारदू सूरज की हर किरण तेरी सूरत पेवार एक खास जो देख लिया नींद में कभी एक खब था जो देख लिया नींद में कभी एक नींद है जो तेरी मुहब्बत प्यवार तू दोजख को चाहता हू के जन्नत पे वार दूं सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दूं आदम हसीन कहा मुझे आदम हसीन नींद मिलेगी कहां मुझे आदम हसीन नींद मिलेगी कहां मुझे आदम हसीन नींद पे वार दू दो को चाहता हू के जन्नत पे वार दूं सूरज की हर किरण तेरी सूरत पे वार दूं दोजख को चाहता हू के जन्नत पे वार दू